श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग साधक भाव संबंधी अवशिष्ट बातें श्री रामकृष्ण देव की अपने अंतरंग भक्तों को देखने की इच्छा तथा उन्हें आह्वान पूर्वोक्त उपलब्धियों के पश्चात ईश्वर की, की प्रेरणा से श्री रामकृष्ण देव के हृदय में एक नूतन इच्छा प्रबल रूप से उदित हुई थी योगा होकर पूर्व परिदृष्ट भक्तों को देखने तथा तो उनके हृदय में अपनी धर्म शक्ति संचार करने के निमित्त वे अत्यंत उत्सुक हो गए श्री रामकृष्ण देव कहते थे उस उत्सुकता एवं व्यग्रता की कोई सीमा नहीं थी दिन भर उस भाव को मैं किसी तरह अपने हृदय में धारण किए रहता था विषयी लोगों का मिथ्या विषय प्रसंग जब मुझे विश्वत प्रतीत होता था तब मैं यह सोचने लगता कि उनके आने पर ईश्वरीय चर्चा कर मैं अपनी अंतरात्मा को शांत करूंगा, कानों को तृप्त करूंगा तथा उनसे अपनी आध्यात्मिक उपलब्धियों को कहकर हृदय को हल्का करूंगा। इस प्रकार प्रत्येक विषय में उनके आगमन की बात का उद्दीपन होने के कारण किससे क्या कहना है किसे क्या देना है सर्वदा इन्हीं विषयों का मैं चिंतन किया करता था तथा उक्त विषयों को सोच पहले से ही मैं अपने को प्रस्तुत रखता था किंतु दिन व्यतीत होकर सायंकाल होने पर मेरे लिए धैर्य धारण करना असंभव हो जाता था तब मैं यह सोचा करता था कि आज का दिन भी निकल गया फिर भी कोई नहीं आया आरती की शंख घंटा ध्वनि से जब मंदिर गूंजने लगता तब मैं मानसिक यातना से अस्थिर हो बाबू लोगों की कोठी की छत पर चढ़कर, तुम सब कहाँ हो आओ रे आओ रे तुम लोगों को देखे बिना मुझसे रहा नहीं जाता इस प्रकार उच्च स्वर से चिल्लाया करता था माता अपनी संतान को देखने के निमित्त ऐसी व्याकुलता का अनुभव करती है या नहीं यह मैं नहीं कह सकता सखा को अपने सखा के साथ सम्मिलित होने तथा प्रणयी युगल को आपस में मिलने के लिए इस तरह आचरण करते हुए भी मैंने कभी नहीं सुना है मेरा प्राण इतना व्याकुल हो था इसके कुछ ही दिन बाद धीरे धीरे भक्तवृंद उपस्थित होने लगे श्री रामकृष्ण देव के इस प्रकार व्याकुल आवान के फलस्वरूप भक्तों के दक्षिणेश्वर आगमन से पूर्व कुछ विशेष घटनाएं हुई थी वर्तमान ग्रंथ के साथ उनका मुख्य संबंध न रहने के कारण परिशिष्ट में हमने उनको लिपिबद्ध किया है